जय श्री राम नारायण स्वयं को नौ अवतारों में विरक्त कर चुके हैं 10वें अवतार की समय को प्रतीक्षा है राम जी श्री हरि का सप्तम अवतार है प्रभु ने अपने प्राकट्य के लिए त्रेता युग एक क्षुआकु वंश अयोध्या नगरी महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या का चुनाव किया जब हम रामायण का पठन श्रवण करते हैं तो जिस युग में प्रभु ने अवतार लिया उसी युग में जीते हैं श्री राम अपने जो मर्यादित चरण चिन्ह पृथ्वी के विशाल वक्षस्थल पर अंकित कर गए हैं वे आज भी जीवो के क्यों विद्यमान हैं महालक्ष्मी सीता ने जिस पतिव्रत धर्म की स्थापना की वह आज भी नारी जाति को अपवर्ग प्रदान करने वाला है रामायण का कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई विशेषता न हो महाराजा दशरथ केवल चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे अपितु दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों के नियंता थे तीनों माताएं ममता करुणा तथा स्नेह की त्रिवेणी थी भरत की रति लक्ष्मण की वीरति शत्रुघ्न की सुगति श्री राम की सुमति जिसे प्राप्त हो जाए वह संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होगा श्री हनुमान परम शक्तिमान राम जी में बसते थे जिनके प्राण उन्होंने नर वानर की मित्रता कराकर वानरों को नरों से ऊंची श्रेणी में पहुंचा दिया कपीश्वर सुग्रीव का सहयोग तथा जांबवंत जी की नीति सराहना के योग्य है महाराज रावण कोटि-कोटि धन्यवाद के पात्र हैं जो रामावतार का हेतु बने वे जानते थे कि तामस तंत्र से ईश्वर भक्ति नहीं होगी और पापों का समूह नष्ट करने में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी सक्षम नहीं अतएव उन्होंने मंदोदरी आदि के लाख समझाने पर भी दुराचरण के पथ पर चरण बढ़ा दिए रावण ने अपने बंध बांधव पुत्र पौत्र एवं सजातियों के उद्धार हेतु राम जी को पहले सौंपा अपनी मुक्ति का उपक्रम अंत में किया और मुक्ति का अवसर भी उन्हें उनके अनुज विभीषण के सौजन्य से प्राप्त हुआ यदि अक्षर का क्षरण नहीं ध्वनि का विध्वंस नहीं तो राम कथा कालातीत है सर्वभौमिक है अमर है रामायण केवल गाथा नहीं वर्ण वेद रूप है गायत्री की भांति ज्योतिर्मय है जिन्होंने यह कथा पढ़ी या सुनी उन्होंने प्रयाग आदि तीर्थों गंगा आदि नदियों निमिशारणि आदि वनों तथा कुरुक्षेत्र आदि धर्म क्षेत्रों की यात्रा पूर्ण कर ली यह पुण्य कथा आयुवर्धिनी पापनाशिनी तथा मनोवांछित सफलदायिनी है जिसने रामायण का अंश मात्र भी आत्मसात कर लिया वह परमात्मा की अनुकंपा का अधिकारी हो गया हम राम जी के श्री चरणों में अपनी याचीका माता जानकी के माध्यम से रखना चाहते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता जब सु अवसर देखो तो राम जी से हमारी दीन दशा तनिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उन्हें दीनबंधु कृपासिंधु भक्तवत्सल आरती हरण अशरण की शरण जैसे विशेषणों का स्मरण कराती रहना और यह भी विनती कर देना कि दास को अपने सगुण रूप की अनुपाएनी भक्ति प्रदान करें रामायण अनादि है अनंत है असमाप्त है तो उसके समापन की घोषणा कैसे की जाए कवि की अपनी सीमाएं हैं कहता जितना कह पाता है कितना ही कह जाए लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है और उसी अनकहे को कहने के लिए बार-बार जन्म लेने की कामना करते हैं रामायण का नहीं समापन पुनि पुनि राम का प्रत्यावर्तन राम हरे जय राम हरे सीतापति O, O, Ramanam Avis chal dhruv tāra Rāms milan karavan hāra Rām harai, jai Rām harai Sita pati श्री राम हरे गुण धाम हरे सुख धाम